जाभालोपनिषद यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है इसमें कुल छह खंड है प्रथम खंड में भगवान बृहस्पति एवं याज्ञवल्क का संवाद है जिसमें प्राण विद्या का विवेचन है याज्ञवल्क ने प्राण का स्थान ब्रह्म सदन तथा देव जजन का एकमात्र स्थान अविमुक्त अर्थात ब्रह्मरंध्र काशी कहा है वही रुद्रदेव विद्यमान रहकर अंतिम क्षणों में तारक ब्रह्म का उपदेश देकर जीव को मुक्त विमुक्त करते हैं द्वितीय खंड में अत्रि मुनि एवं याज्ञवल्क का संवाद है जिसमें अविमुक्त क्षेत्र को प्रगुटी मध्य में बताया गया है इसकी उपासना से प्राप्त ज्ञान के आधार पर दूसरों को आत्मज्ञान का उपदेश देना संभव होता है तृतीय खंड में याज्ञवल्क द्वारा अमृतत्व प्राप्ति का उपाय बताया गया है वह उपाय है शतरुद्री का जप साधक इससे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है चतुर्थ खंड में विदेह राज के द्वारा सन्यास के संबंध में पूछे जाने पर ऋषि याज्ञवल्क ने संयास ग्रहण करने का क्रम उसकी विधि व्यवस्था उसके करणी कृत्य आदि का वर्णन किया है पंचम खंड में पुनः अत्रिमुनि ने सन्यासी के यज्ञोपवीत वस्त्र मुंडन भिक्षा आदि विषयों पर याग्ञ से मार्गदर्शन प्राप्त किया है जिसका निष्कर्ष है सन्यासी को मन वाणी से पूर्णतया विषय विकार से दूर रहना चाहिए खंड में प्रसिद्ध सन्यासियों समवर्तक आरुणि, श्वेत केतु दुर्वासा रिभु आदि के आचरण की समीक्षा की गई है और अंत में दिगंबर परमहंस का लक्षण बताया गया है शांति पाठ ओं पुर्ण पूर्णमद पूर्णमद पूर्णात्ध्यते पुर्ण पूर्ण पूर्ण मददा पूर्णमेवावशिष्य ओ शातिशा शाति हरि ओ प्रथम खंड बृहस्पतिर्वाच याव्यवल्क यद नुकुत्र देवायजनम देव सर्वता ब्रह्म सदनम अवुक्त वै गुरक्षेत्र देवा दिवजन सर्वता सदनम तस्मात्र क्वच् ग तदेव मन तुमुक्त इदम वै गुक्षेत्र देवा दिवजन सर्वता सदनमि जनो प्राणेशुमश रुद्रस्ता ब्रह्म व्याच सावृति भूत अतमे तमुक्त नुंचे दें भगवान बृहस्पति ऋषि याज्ञवल्क्य से बोले प्राणों का कौन सा स्थान अर्थात क्षेत्र है इंद्रियों के देव जजन का क्या अभिप्राय है एवं समस्त प्राणियों का ब्रह्म सदन क्या है याज्ञवल्क ने उत्तर देते हुए कहा अभिमुक्त ही मनों का क्षेत्र है उसे ही इंद्रियों का देव यजन कहा गया है और वही समस्त प्राणियों का ब्रह्म सदन है अस्तु तो किसी भी स्थान पर जाने वाले को यही समझना चाहिए वही क्षेत्र प्राण स्थान इंद्रियों का देव यजन है और समस्त प्राणियों का ब्रह्म सदन ब्रह्मस्थान है जब इस जगत में जीव के प्राण का उत्क्रमण होता है उस समय रुद्रदेव तारक ब्रह्म के संबंध में उपदेश करते हैं जिससे वह जीव अमृतत्व पाकर मोक्ष पद की प्राप्ति करता है इसीलिए प्राणी के लिए उचित है कि वह सदैव अभिमुक्त की उपासना करता रहे उसे कभी न छोड़े इस प्रकार ऋषि याज्ञवल्क ने यह तथ्य प्रतिपादित किया द्वितीय खंड अतम अत्रि पप्रक्षवल्क स एषो नो व्यक्त आत्मा कथमहम विजानीया सोवाच याज्ञवल स्व विमुक्त उपासन नो व्यक्त आत्मा विमुक् प्रतिष्ठित इति इसके पश्चात अत्रि मुनिने याग्ञवल ऋषि से पूछा इस अनंत और अव्यक्त आत्मा को किस प्रकार जाना जा सकता है यज्ञवल्क ने उत्तर दिया इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अविमुक्त की ही उपासना करनी चाहिए क्योंकि वह अनंत और अव्यक्त आत्मा अविमुक्त अव्य में ही प्रतिष्ठित है सो विमुक्तः कस्म प्रतिष्ठित वर्णाया मध्य प्रतिष्ठित का वै वर्णा का च सर्वाद्रियृता दोषा वार्यती तेन वर्णावती सर्वानिंद्रिय पापा नाशयतीशीती कतम चास्थर्घाण से चिष दोर्लोक पर से चिर्भवती एक सन्धि सन्ध्या्रम्भविद उपाससत सौ विमुक्त उपास्यती सौ विमुक्त यह अविमुक्त किसमें प्रतिष्ठित है यह पूछे जाने पर ऋषि ने कहा यह वर्णा और नासिक के मध्य में विराजमान है अत्रि मुनि ने पुनः पूछा वह वर्णा और नासि क्या है ऋषि ने उत्तर दिया समस्त इंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों द्वारा किए गए पापों दोषों का जो निवारण करती है वह वर्णा है तथा जो समस्त इंद्रियों द्वारा किए गए पापों को विनष्ट करती है वह नासि है उनके पुनः यह पूछने पर कि इसका स्थान कौन सा है याज्ञवल्क ने उत्तर दिया ध्रुगुटी और नासिका का संधि स्थल ही इसका स्थान है इसी को इस द्युलोक और परलोक का संगम स्थल भी कहा गया है ब्रह्मविद स्धि स्थल भ्रूघाण संधि की उपासना करते हैं अस्तु वह अभिमुक्ति ही उपास्य है इस प्रकार अभिमुक्ति की उपासना के फल स्वरूप जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही दूसरों को आत्मा के संदर्भ में उपदेश करने में समर्थ है तृतीय खंड अथ हैनम ब्रह्मचारीण उच हो कि मृतत्व रूहिति स होवाच याज्ञवल सतरुद्री येडे त्यानी हवा अमृतनाम थे जानते हवा अमृतो भवती इसके पश्चात ब्रह्मचारी शिष्यों ने ऋषि याज्ञवल्क से पूछा किसका जप करने से अमृतत्व प्राप्त किया जा सकता है ऋषि याज्ञवल्क ने कहा सतरुद्रीय जप के द्वारा अमृतत्व तो प्राप्त होता है इसके द्वारा वह साधक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है चतुर्था खंड अथ जनको हेदेहोज मुपय तेतवाच भगवंसन्यासमनब्रूहि सहोवाच याज्ञवलो ब्रह्मचर्य सप्य गृह भवीभूं वनी भव भू्रजे यदि वेतरथा था प्रव्रजेदृद्वा स्नातको स्नातकोन्नादे तद हरे व प्रव्रजेद एक बार विदेह विदेहराज जनकृष्ण ने ऋषि याज्ञवल्क समीप पहुंचकर स्वामिनय यह कहा हे hey भगवन मुझे संन्यास के संबंध में बताइए ऋषि याज्ञवल्क ने कहा सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए उसे समाप्त करके गृहस्थ बनना चाहिए गृहस्थ बनकर तब वान प्रस्थ वान बनना चाहिए वान प्रस्थ होकर प्रव्रज्ञा अर्थात संन्यास ग्रहण करना चाहिए यदि विषयों से विरक्ति हो जाए तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वान प्रस्थ किसी भी आश्रम के पश्चात प्रवज्ञा अर्थात संन्यास में प्रवेश किया जा सकता है इसी प्रकार व्रति हो या अव्रति स्नातक हो या अस्नातक स्त्री की मृत्यु हो जाने पर अग्नि ग्रहण करके त्याग किया हो अथवा अग्नि ग्रहण करके संस्कार न किया गया हो चाहे जो भी स्थिति हो जब मन विषयों से पूर्ण विरक्त हो जाए तभी प्रवज्ञा अर्थात सन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए तद्य के प्राजापत्या में वे तदूतथा न कुरियाद्नेह वै प्राण प्राण में वितया कौती पश्चात्री धातवीयाम कुरियात त्रो धातवो स्रजस्तम अयोनृत योचता तम जान आरोहा था नो वर्धयरम इमेन मंत्रेण्मा जिघ्रेत एसवासवा एस अग्निर्यो निर्यह प्राण प्राण गवाहे मे वे दा इस अवसर पर कुछ लोग प्राजापत्यि करते हैं किंतु तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें अग्नि आग्नेष्टि करने चाहिए क्योंकि अग्नि ही प्राण है इसकी इष्टि करने से प्राणाभिवर्धन होता है इसके पश्चात त्रिधातु इष्टि करनी चाहिए सत रज और तम ये तीन धातुएं हैं सत शुक्ल वर्ण है रज लोहित वर्ण है और तम कृष्ण वर्ण है इन इष्टियों के पश्चात इस मंत्र से अग्नि का अवघ्राण करना चाहिए हे अग्नि यह प्राण सामान्य कारण स्वरूप है क्योंकि आपकी उत्पत्ति इस प्राण से ही हुई है हे अग्नि आप प्राण को दग्ध करने वाले हैं आप प्रकाश और वृद्धि को प्राप्त करने वाले हैं आप हमारी भी वृद्धि करें जो अग्नि की योनि अग्नि का उत्पादक है वह प्राण है अतः हे अग्निदेव आप उस प्राण में प्रविष्ट हों यह कहकर आहुति दी जानी चाहिए ग्रामा अग्निमाहृत्य पूर्ववदा अग्निमा घ यद्यनि न विंदे तप्सो जुहुआत आपो वै सर्वा देवताो नामयम् देवता जुहोमी स्वाहे हुआ समुृत प्राश्नीस्वीरनाम मोक्षमंत्रियं विंदेत तद्रहैतुपासीव्यम वै तद्द्द्दवनिवैयाग्यवल्क ग्राम से अर्थात गांव के किसी क्षेत्र श्रोत्रीय के गृह से अग्नि को लाकर पूर्ववर्णित मंत्र द्वारा उसका अवग्रहण करना अर्थात सूखना चाहिए यदि अग्नि प्राप्त न हो तो जल में आहुति प्रदान करनी चाहिए क्योंकि जल ही समस्त देवता रूप है मैं समस्त देवताओं को आहुति प्रदान कर रहा हूँ ऐसा भाव करके जल में आहुति प्रदान करके घृत युक्त उस अवशिष्ट हविष्यान को उठाकर ग्रहण करें मोक्ष मंत्र तीन अक्षरों अ ओम म ओम वाला है ऐसा जानना चाहिए यही ब्रह्म है और वही उपासना के योग्य है ऐसा भगवान याज्ञवल्क ने कहा